श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद नवासी 7 सितंबर अट्ठारह सौ चौरासी में श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं श्यामदास माथुर अपने आदमियों को लेकर कीर्तन गा रहे हैं सुखमय सायर सागर मरुभूमि भैल जलद निहारई चातकी मरी मरिगैल श्री राधा का यह विरह वर्णन हो रहा है सुनकर श्री राम कृष्ण को भावावेश हो रहा है वे छोटी खाट पर बैठे हुए हैं बाबूराम निरंजन राम मनोमोहन मास्टर सुरेंद्र भवनाथ आदि भक्त जमीन पर बैठे हैं गाना जम नहीं रहा है कोण नगर के नवाई चैतन्य से श्री राम कृष्ण कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं नवाई मनोमोहन के चाचा हैं पेंशन लेकर कोंडनगर में श्री गंगा जी के तट पर भजन साधन करते हैं श्री राम का प्रायः दर्शन करने आते हैं नवाई उच्च कंठ से श्री सं कर रहे हैं श्री रामकृष्ण आसन छोड़कर नृत्य करने लगे साथ ही नवाई और भक्तगण उन्हें घेरकर नृत्य करने लगे कीर्तन खूब जम गया महिमाचरण भी श्री रामकृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं कीर्तन हो जाने पर श्री राम अपने आसन पर बैठे हरिम के बाद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 ओम काली भक्तों में से कितने ही खड़े हैं महिमाचरण खड़े हुए श्री रामकृष्ण को पंखा झुला रहे हैं श्री राम महिमाचरण से आप लोग बैठिए आप वेद से जरा कुछ सुनिए महिमाचरण सुना रहे हैं जय यजमान आदि फिर वे महानिर्वाण तंत्र की स्तुति का पाठ करने लगे ओ नमस्ते सतेते ते जगत्कार नमस्ते चिते सर्वोकाश्रियाय नमोदयित्वाय मुक्ति प्रदा नमो ब्रह्मणे व्या शाश्वताय तमेक शरण्यमेक वरण्यमेक जगत्पालक स्व प्रकाश तमेक जगत्कर्ति पात्री प्रहृति तमेक परम निश्चल निर्विकप भयाना भयषण भीषण गति प्राणीना पावन पावना महुच्च्चप नियंत्री तमेक परेशा परम रक्षण रक्षा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 श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया श्री रामकृष्ण मास्टर से आज खूब आनंद रहा महिम चक्रवर्ती भी इधर झुक रहा है कीर्तन में खूब आनंद रहा क्यों मास्टर जी हाँ चरण ज्ञान चर्चा करते हैं आज उन्होंने कीर्तन किया है और नाचे भी हैं श्री राम कृष्ण इस बात पर आनंद प्रकट कर रहे हैं शाम हो रही है भक्तों में से बहुतेरे श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर विदा हुए